दानिशमंद मछुआरा बहुत अरसा पहले एक गांव में एक मछुआरा रहता था वो हर रोज दरिया पर मछलियां पकड़ने जाता हर रोज वो अपनी कश्ती का लंगर साहिल पर डाल देता आज भी उसने ऐसा ही किया जब वो मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरा आज मौसम कितना सुहाना है बहुत अच्छा होगा अगर मुझे बहुत सी मछलियाँ मिलें मैं उन्हें बाजार में बेच सकता हूँ और अच्छी कमाई कर सकता हूँ कुछ दूर जाकर उसने अपना जाल पानी में फेंका इस उम्मीद में कि वो कुछ मछलियाँ पकड़ेगा बाराज मछलियों के साथ उसे एक शीशे की बोतल भी मिली ठहरो ये बोतल तो कुछ अजीबोगरीब है क्य اچانک یک شیطان باہر نازل ہوا <laughs> آخر مجھے उस چھوٹی سی چیز سے نجات ملی <laughs> اب میں پھر زمین پر اپنی دہشت برپا کروں گا. ओ او خدایہ مجھے कि کہ تم کون ہو اور اس بوتل کے اندر کیسے گھوس گئے اے احمق میں زمین پر حکومت کیا کرتا تھا یہ دریا بھوتیا دریا کہلاتا تھا میری وجہ سے کوئی بھی اس جگہ کے پاس کی جرد نہیں ہر زندہ باشندہ مجھ سے خوف زدہ تھا پر پھر <McKessar> <Sessimania> ایک دن ایک فقیر آیا اور اس اپنے تلسم سے مجھے اس بوتل میں قید کر لیا میں سالوں اس بوتل میں قید رہا پر اب میں آزاد ہوں اور تم میرے پہلے شکار ہو پر میں کیوں؟ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے نا؟ پر تم ہی ہو جسے اس بوتل کے راز کا علم ہے मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इस तरह ताबत अपने इस राज को दफना दूंगा मछवारा अपनी जान के लिए खौफजदा था वह खुद को बचाने की तजबीज सोचने लगा आखिर उसे एक तजबीज सूझी तुम मुझे खत्म कर सकते हो पर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो ठीक है मुझे बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है मैं यह सोच रहा था कि तुम इस छोटी सी बोतल के लिए बहुत ज्यादा बड़े हो मैं ये समझने में नाकाम हूँ क्या तुम झूठ बोल रहे हो क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो? <laughs> तुम्हारे ख्याल से मैं इसके बावजूद झूठ बोलूँगा मैं अभी तुम्हें ये दिखाता हूँ। अपने गरुर में मस्त शैतान ने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि वो क्या खता करने वाला है। को करने खुद को मचवारी के सामने साब राहत की सांस लेते हुए मच्छवारी ने बोतल बंद कर ली। अब <laughs> चाहे जितना हंसो, तुम मुझे खत्म करना चाहते थे, मैंने तुम्हें वहां भेज दिया जहाँ तुम्हारी जगह थी। मच्छवारी ने फिर से उस बोतल को गहरे पानी में फेंक दिया और वापस साहिल पर आ गया। उसने अपनी सब मछलियाँ इकट्ठी की और रात से खुशी मछवारी ने अपनी दानिशमंदी शैतान को शिकस्त देने के लिए कैसे इस्तेमाल की? हाँ, हमने देखा ये एक उम्दा कहानी थी। शैतान को वही नसीब हुआ जिसके वो काबिल था। हाँ, ये एक उम्दा कहानी थी। इस तरह हम सीखते हैं कि हमें कभी किसी मसले से हौफजदा नहीं होना चाहिए। और सुकून रहो और उसी सुलझाने के � मछुआ और उसकी बीबी एक मछुआ और उसकी बीबी एक पहाड़ी पर रहते थे एक बड़े समुद्र के नजदीक रोजाना मछुआ पहाड़ पर जाता और रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ता वह साहसी ज़िंदगी से बहुत मुतमीन था पर उसे गुमान था कि उसकी बीबी खुश नहीं है वो हमेशा तैश में रहती इस मैली झोपड़ी की तरफ देखो, इसकी बू मुझे बीमार कर देती है। मैं इसे दिन रात साफ करती हूँ, ये साफ होती ही नहीं। मछुआ अपनी बीबी से बहुत मोहब्बत करता था, पर बीबी ने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं किया। वो दिन मुबारक होते जब वो दो मछलियाँ पकड़ता, तो बीबी तीन के हुजारिश करती। अग ओ मेरी जाने हयात, मैं क्या करूँ तुम्हें खुश रखने के लिए इस बदबूदार झोपड़ी से मुझे निजात दो तब मुझे सुकून मिलेगा एक दिन वो मछुआ मछली पकड़ने गया पहाड़ी के करीब पानी ठहरा हुआ और नीला था वो वहाँ उस गहरे समुद्र में अपने मछली के कांटे को डालकर बैठा था कुछ घंटे गुजर गए और वो थक गया। मेरे ख्याल से आज हमें फल खाकर गुजारा करना होगा। ओ रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। शाहरुख ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कस कर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। ओ ये तो बहुत वजनी है। यकीनन एक बड़ी मछली होगी। जब वो कांटा ऊपर आया, तो वो हैरान रह गया। एक चपटी सी चमकीली मछली को � ये इतनी वजनी क्यों है? शायद इसने बहुत ज़्यादा खा लिया होगा। नहीं मछुए, इस वजह से मैं दूसरी मछलियों से वजनी नहीं हूँ। क्या? अभी-अभी तुमने मुझसे बात की? ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में और भी जानता हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ। म बहरबानी करके मुझे जाने दो। ओ और कुछ मत कहो। यकीनन एक बोलने वाली मछली का कत्ल नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। शुक्रिया। इस चमकीली मछली के बारे में अपनी बीबी को बताने के लिए मछुआरा बहुत ही बेताब था। वो डोड़ा डोड़ा घर आया और ये भूल गया कि आज अपनी बीबी को देने के लिए उसके पा� मैंने एक चमकीली मछली पकड़ी थी, पर वो बात करती थी। उसने मुझे बताया कि वो एक तलसमी शहजादा है। क्या? फिर क्या हुआ? आ, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। वो अब समुद्र में है। तुमने एक तलसमी मछली पकड़ी और उसे यूं ही जाने दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीब और भूखे हैं। हम इस बदपुदा झ वो मुझे घर कैसे दे सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता था। हमें उसमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मैं खुश रहूंगी अगर मैं एक कोठी में रहूं। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो एक तलसमीश हज़ादा था? तुमने उसकी जान बख़शी। वो तुम्हारे लिए कम से कम ये तो कर सकता था। जाओ और जा करे कोठी म दलेसमी मछली क्या तुम मुझे सुन सकती हो मोरनी वो चमकीली मछली सतह पर आ गई जैसे कि वो उस शौहर के वापस आने का ही इंतजार कर रही हो मेरी बीवी नाखुश है उसकी क्या ख्वाहिश है उसे एक कोठी चाहिए वापस जाओ उसे ये मिल चुकी है चौहर वापस गया और उसने देखा कि उसकी बीबी खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे पर वो कोठी बहुत ही सजी-धजी और साफ-सुपाख थी उसमें फर्नीचर और आग के लिए बुखारी भी थी जानमान देखो ये घर ज्यादा बड़ा और साफ है हां और हमारे पास आग जलाने की बुखारी भी है ये बहुत हम देखेंगे इसके बारे में। चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात बीबी ठीक से नहीं सोई। वो ये सोचती रही कि वो किस बात से खुश हो सकती है। सुबह वो पहले ही अपने शहर का इंतजार कर रही थी खाने की मेज पर। सलाम वालेकुम मियाँ। देखो, ये घर हमारे लिए छोटा है। मुझे एक महल चाहिए और मैं एक ब उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वो हमें एक महल दे क्या तुम एक बेगम बनना चाहती हो हमारे लिए ये काफी है इसका फैसला मुझे करने दो उस चमकीली मछली के पास जाओ और मुझे एक बेगम बनाओ शौहर हिचकिचाते हुए समुद्र की तरफ गया आज पानी बैंगनी था और हवाएं 30 चल रही थीं दलेस्मी मतली क्या तुम मुझे सुन सकती हो मेरी बीवी नाखुश है उसकी क्या ख्वाहिश है वो एक महल की मुंतजर है और वो एक बेगम बनना चाहती है वापस जाओ उसे वो मिल चुका है जब शाहर वापस गया, तो वहाँ से वो कोठियाँ गायब थी, और उसकी जगह एक बुलंद महल खड़ा था, जिसके बड़े-बड़े पीतल के दरवाजे थे। बहुत से नौकर जाकर इधर-उधर भाग फिर रहे थे। उसने अपनी बीबी को एक तख्त पर बैठे ही देखा। उसके सिर पर एक ताज था। तुम अब एक बेगम हो? हाँ, मैं बेगम हू� नहीं, बेगम बनना काफी नहीं है। मैं मलिकाएं आलिया बनना चाहती हूँ। क्या? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। चमकीली मछली तुम्हें मलिका नहीं बना सकती, ये नामुमकिन है। तुम इससे वाकिफ नहीं। उस मछली के पास जाओ और मुझे मलिकाएं आलिया बनाओ। मछुआहिज़ की जाते हुए समुद्र की तरफ गया। उसने भूरे पानी की तरफ देखा और सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है तलेसमी मछली क्या तुम मुझे सुन सकती हो मेरी बीवी नाखुश है अब क्या हुआ वो एक मनली का बनना चाहती है वापस जाओ वो पहले ही बन चुकी है मछुआ वापस घर चलकर आया دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کیا اب اس کی بی بی خوش ہوگی؟ جب وہ محل پہنچا اب وہاں سونی کے دروازے تھے ان بڑے بڑے پیتل کے دروازوں کی چکے گھر اور بھی بڑا ہو گیا تھا اندر اس کی بی ایک سونی کے تخت پر بیٹھی تھی سبی راجے اور منتری اس کے تخت کے نیچے کھڑے تھے اس کے ایک ہاتھ میں سونی کا گولا تھا اور دوسرے ہاتھ میں شاہی سوٹا جانے من तुम अब यकीनन मल्लिका यालिया हो। हाँ, मैं हूँ। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो मछली सब कुछ कर सकती है? हाँ, तुमने कहा था। क्या अब तुम खुश हो ना। ओह, ये मुझे नहीं पता। हम देखेंगे। आज मैं बहुत मसरूफ हूँ। हमें सोने जाना चाहिए। मछुआ खौफजदा था कि बीबी एक और फरमाइश करेगी। � जैसे ही वो लेटा, वो गहरी नींद में सो गया। लेकिन बीबी सो न सकी। वो बैठकर सोचती रही कि वो किस से खुश हो सकती है। एक हफ्ता गुजर गया। हर रात मच्छवा दुआ करता था अपनी बीबी को खुश करने के लिए, लेकिन हर रात बीबी बिस्तर पर बैठी रहती, चाँद तारों को ताकती रहती। आखिर में एक रात वो सोच क्या सहर हो गई सूरज को इस वक्त उरूज होने की जुरात कैसे हुई क्या उसे मालूम नहीं था कि मैं एक हफ्ते से सोई नहीं मियां उठ जाइए मैं सूरज और चांद को काबू करना चाहती हूं मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हुक्म के बिना हिलें भी मैं कादिरे मुतलक बनना चाहती हूं एक मखफी क्या मिहरबानी करके ये बंद मैं वापस जाकर अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहता। तुम हमारी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालोगे। मैं हम दोनों की जिंदगी की मालिक बनूंगी। कुछ भी हमें छुएगा भी नहीं। मछली के पास जाओ और मुझे कादिरे मुतलक बनाओ। नहीं जाने तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या मांग रही हो। मैं अब مچھو اپنی بی بی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا پر اسے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے باہر سمدر پر بادلوں نے کھیرہ ڈال دیا تھا اور ہوایی دہاڑ رہی تھی اوہ یہ کب ختم ہوگا یہ بہت غلط ہے بانی آج اتنا کالا سیاہ ہے میں سچ مچ بہت زدہ ہوں تلس می مچھلی क्या तुम मुझे सुन सकती हो ए मछली मेरी बीवी अभी भी नाखुश है अब क्या ख्वाहिश है उसकी वो कादिरे मुतलक बनना चाहती है मखफी वापस जाओ उसे ये मिल चुका है वो मच्वा पूरी तेजी से वापस भागा ओह मुझे नहीं मालूम मेरी बीवी को अब क्या बना दिया गया है मुझे वहाँ जाना होगा ओह नहीं ये क्या मछुई ने जान लिया कि उसकी बीवी चली गई थी वो कहीं नहीं मिल रही थी उसने ढूंढा और ढूंढा वो वापस समुद्र के पास दौड़ा गया पानी अब ठहरा हुआ और साफ था बादल छट गए थे और सूरज चमक रहा था तलिश्बी मछली ए तलिश्बी मछली क्या तू मुझे सुन सकती हो मेहरबानी करके वापस आओ तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया मैंने उसकी मुराद पूरी की वो कादरे मुतलक और अनजान बनना चाहती थी और वो ही है वो किसी ने कादरे मुतलक को नहीं देखा अब वो मखफी है हरेक के लिए नहीं उसे मुझे वापस दे दो। मैं एक मुराद को उलट नहीं सकता मछुए। रुको, मुझे इल्म है। अब तक मैंने अपनी बीवी के लिए क्या मांगा है? तुमने उसकी सभी मुरादें पूरी की लेकिन मैं वो हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई। अब मेरी मुराद पूरी करो। तुम सही हो। तुम क्या चाहते हो? मछुए ने गहरी सांस � मेरी बीवी खुश रहे वापस जाओ दोस्त उसके पास पहले से वो सब है जो उसे खुश रहने के लिए चाहिए शोर तेजी से घर वापस आया वो हैरान था उसने अपनी बीवी को छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा पर अब वो बदबूदार नहीं थी वो अपनी बीवी की तरफ दौड़ गया ओ तुम वापस आ गई तुम میں نے یہ جان لیا ہے کہ محل اور تخت خوشی نہیں خرید سکتے چلو اپنے گھر چلیں اس دن کے بعد سے مچھوا اور اس کی بی بی ایک دن بھی کبھی بھوکے نہیں رہے بی بی نے یہ جان لیا کہ خوشی چھپی رہتی ہے سب عام سی چیزوں میں اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگی